लोकशंक शंक शंकरचार्य केशव बातरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वरो गुरात्मे मूर्ति वेद व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओ शांति शांति शांति, शांति। अथर्भदिया प्रश्नोपनिषद इसमें हम सौरियाणी गार्ग्य चतुर्थ प्रश्न का कर्ता और चतुर्थ प्रश्न में पंचम उसमें तृतीय प्रश्न ये कश्य स्वप्न स्वप्नों देव स्वप्नान पश्यति इसका कतर कतर देव स्वप्नान पश्यति इस प्रश्न के ऊपर विचार चल रहा है हम लोग में देख रहे थे प्रथम पंक्ति सर्ववेदांत प्रत्यय न्यायना न्याय न अर्थश्रुति अविरोधेन एक वाक्यतया श्रुत्यर्थ से वर्ण्य वर्णन्यवाद बरने तद अविरोधोपी वक्तव्य जो दोनों श्रुति अर्थात बृहदारण्यक श्रुति और प्रश्नोपनिषद जो अथर्वेद्य ये दोनों श्रुति में जो आपात विरोध दिख रहा है इसका समाधान कहना होगा पूर्व पक्ष यह बात कह रहा है क्योंकि एकदी कह दिया कि वो अलग श्रुति है इसका विचार यहाँ करना आवश्यक नहीं है कहते हैं इस प्रकार नहीं है सभी श्रुतियों का तात्पर्य एक ही है इसलिए विरोध दिख रहा है तो उसका समाधान कहना होगा भाष्य में अथैकत्व एको ह्यात्मा सर्वेदांता अर्थो विजिज्ञापयो बुभुत्सित अथ एक अर्थिक इष्टत्वात सारे वेदांत का अर्थ एक ही है वही इष्ट है वो पंचदशी का कहते हैं वेदाताशेषाण आदिमध्यावसानत इति धीर श्रवण भवेत तो सारे वेदांत का अशेषाण् आदिमध्यावसान वेदांत में कहीं भी देखेंगे वही ही अर्थात ब्रह्मत्में ब्रह्मात्मन एवं तात्पर्य इसलिए ब्रह्म आत्मा वही एक ही है इसी में ही सारे श्रुति का तात्पर्य इसलिए विरोध कहीं श्रुति में नहीं देखना चाहिए आपात तो विरोध दिख रहा है तो उसका समाधान कहना होगा अर्थ अर्थ एक ही आत्मा सर्व वेदांता न अर्थ और वो बीजिज्ञापित बुभुत्सित वो जानने का भी वही है और ज्ञापन भी वही करवाना है बुभुत्सित में धातु क्या हो जाएगा बुधा को सूत्र से हुआ बस। आगे भाष्य में इसलिए हम जो पूछा है ये बात ठीक है कि स्वप्ने आत्मन स्वयं ज्योतिष उपपत्ति अर्थात स्वप्न अवस्था में आत्मा स्वयं ज्योति है यह कहा जा सकता है इसका आप अभी अर्थात निर्णय करके हमको बताएंगे तस्माद युक्ता वक्तुम ये कहना युक्त है टीका में अभी एकदेशी कहता है अगर कहना चाहिए क्योंकि विरोध का समाधान करना चाहिए दोनों का बीच में विरोध दिख रहा है विरोध का समाधान हो जाएगा कि हम एक को हटा देंगे तो विरोध रहेगा क्या नहीं रहेगा एकदेशी कहता है सरल उपाय है तरी काणों अर्था भावात त्यज्यताम अतः तो अगर दो श्रुति का बीच में विरोध हुआ और हमारा अगर बुद्धि कार्य नहीं करता विरोध का समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे कहते हम प्रयोग कर देंगे बुद्धि जहाँ काम नहीं करेगा प्रयोग करेंगे क्या करेंगे आप हटो इस प्रकार के कह दिया तो एकदेशी कह रहा है तरी काणों श्रुतिर अर्थाभावात्त त्यज्यताम काणों श्रुति का क्या वाक्य लिया गया है अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योति विभ्रे धारण उपनिषद त्यज्यता अत एकदशीय बात कह देने से पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में श्रुतेर् यथार्थ तत्व प्रकाशकवात्थ आप उसको त्यज्यता कह देंगे त्याग कर दे सकते हैं जो यथार्थ बात नहीं कहता है आज जो यथार्थ बात कहता है विरोध हुआ कहेंगे उसको हटा दीजिए संभव नहीं है यथार्थ बात नहीं कहता है तो ठीक है आपको ठीक चीज़ पता नहीं है इसलिए आप शांत रहो किंतु कोई यथार्थ बात कहता है तो ऐसे विरोध का समाधान उसको हटा देना ये संभव नहीं है श्रुते यथार्थ तत्व प्रकाशकत्व अर्थम अनतिक्रम्य अर्थ यह तत्व तस् प्रकाशक श्रुति टीका मैं स्वाध्याय अध्येतव्य अयन विधेर अर्थाव अर्थवबोध फलकवात्ल्य सांप्रदायिक अक्षर मात्र से आनर्थक्य योगाद इतर्थ तो पूर्व पक्ष कह रहा है तो आप कह देंगे कि काणुश्रुति त्यज्यता यह नहीं हो सकता है तो क्यों पूर्व पक्ष कह रहा है कि स्वाध्याय अध्येतव्य इसको अध्ययन विधि कहते हैं यह वाक्य स्वशाखा का अध्ययन का विधान करता है और पूरा वेद का भी इति अध्ययन विधेर ये विधि का नाम अध्ययन विधि है ये अध्ययन विधि का अर्थ अवबोध फलकत्वात्थ अध्ययन विधि का फल हो गया अर्थ से अवबोध अर्थात तो हम अध्ययन करते हैं और पारायण करने के लिए वो नहीं अध्ययन किया जाता है उसका अर्थ ज्ञान कर के लिए क्यों कहते हैं वही अध्ययन का दृष्ट फल है अगर अध्ययन किए उसके बाद स्वशाखा खाली पारायण करेंगे रोज तो उसे पारायण करने से कोई दृष्ट फल नहीं होगा कहेंगे अदृष्ट होगा और संभवत दृष्ट दृष्टफल तत्व अदृष्ट कल्पना या अन्यायत्व ऐसे न्याय है जहाँ फल हो सकता है वहाँ अदृष्ट कल्पना करना ही अन्याय है यहां दृष्ट फल क्या होगा वेदाध्ययन का कहें अर्थ अवबोध होगा अर्थ अवबोध होने से कहेंगे आगे वो कर्मानुष्ठान कर पाएगा तो इसलिए अर्थ अवबोध फल तत्वाद पूर्व पक्ष कह रहे हैं तो इसलिए अर्थ का ज्ञान यह होना चाहिए एकदसी कह देगा अध्ययन किया जाता है अर्थ अवबोध के लिए आप ऐसा कह दिए जो अर्थवाद वाक्य होते हैं उनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता है अर्थवाद वाक्य अर्थात तो विधि को समर्थन करने के लिए जो वाक्य होते हैं जैसे एक वाक्य हो गया वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिका जो ऐश्वर्य चाहता है वो वायु देवता के लिए श्वेत पशु अर्पण करे तो सुन लिया उसको चाहिए ऐश्वर्य चाहिए किंतु कौन इतना परिश्रम करेगा मिल जाए आराम से तो ठीक है तो इस प्रकार की अर्थात अंदर में उसको इच्छा है किंतु आलस्य ऐसे स्थिति में विधि अभी कार्यकारी नहीं हो रहा है विधि कह रहा है कि करना चाहिए श्वेत पशु का अर्पण करना चाहिए किंतु वह नहीं कर रहा है क्यों कहते हैं आलस्य तो इस आलस्य अंश को दूर करने के लिए वहां अर्थवाद आते हैं अर्थवाद वाक्य कहते हैं वायुर्वेक् वा वा से देवता वायु शीघ्र देवता जो वायु देवता के लिए श्वेत पशु अर्पण करेगा वायु उतने गतिशील होकर के उसके लिए उसका फल ले आएगा इस प्रकार की वहाँ अर्थवाद वाक्य है वो जो अर्थवाद वाक्य वहाँ कह दिया कि वायु शीघ्र गामी देवता है यजमाने के लिए फल शीघ्र ले आएगा ये सब में वास्तविक वहाँ तात्पर्य नहीं है तात्पर्य नहीं अर्थात तो वायु शीघ्र चलता है ये किसको पता नहीं तो ये क्यों श्रुति कहेगी तो इसलिए अर्थात श्रुति का वो वाक्य में साक्षात तो अर्थ नहीं है स्वार्थ नहीं है स्वार्थ अर्थात स्वस्थ अर्थ स्वार्थ उस वाक्य का शब्द से जो अर्थ पता चलता है श्रुति का वहाँ वो तात्पर्य नहीं है तो श्रुति का तात्पर्य वहाँ कि ये विधिम विधि को सहायता करना तात्पर्य है तो यह जो अर्थवाद वाक्य हुआ उसका तो कोई स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है और आप कह दिए कि वेदाध्ययन अर्थ बोध होना चाहिए अर्थ का ज्ञान होना चाहिए और अर्थवाद वाक्य में अपना अर्थ है वास्तव अर्थ नहीं है तो अगर वेदा अध्ययन अर्थ ज्ञान के लिए कहा जाएगा ये अर्थवाद वाक्य का क्यों पढ़ेंगे उसका तो अर्थ ही नहीं ये तो व्यर्थ है इस प्रकार की एकदेशी दोष दिखाएगा पूर्व पक्ष कह दिया कि वेदा अध्ययन करना है मतलब वेदा अध्ययन से अर्थबोधन होना है एकदेशी कहेगा जो कर्म परक वाक्य है उसका तो अर्थबोधन होना है किंतु जो अर्थवाद वाक्य है उसका तो अर्थ ही नहीं है क्या बोधन होगा इसलिए पूरा वेद क्यों पढ़ेंगे एकदेशी इस प्रकार कहने से पूर्व पक्ष उत्तर दे रहा है टीका में तुल्यम सांप्रदायिकम इति न्यायात तुल्यम सांप्रदायिकम तीन नंबर टिप्पणी दे दिए जयमिनी का सूत्र है तो वो सूत्र में वो कहते हैं तुल्यम सांप्रदायिकम सांप्रदायिकम अर्थात संप्रदाय में जो होता है संप्रदाय अर्थात शिष्य परंपरा उसमें क्या होता है कहते हैं तुल्यम विधि में जैसे तात्पर्य है अर्थवाद में ऐसे ही अर्थात ऐसा नहीं कि अर्थवाद वाक्य महत्वपूर्ण नहीं है उसका अध्ययन नहीं करेंगे वो व्यर्थ है ऐसा नहीं है तुल्यम अर्थात प्रामाण्यतुल्य है जैसे विधि में प्रामाण्य तुल्य है ऐसे अर्थवाद वाक्य ये भी प्रमाण है किंतु स्वार्थ में प्रमाण नहीं है अन्य विषय में प्रमाण है होने से वेद का एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं होगा ऐसे वहां मीमांसा सूत्र कहा गया है। च सांप्रदायिकम यह सूत्रों में कहा न्याय न्याय अर्थात तो अधिकरण ये जयमिनी शास्त्र का अधिकरण है अर्थात तो मीमांसा दर्शन का अधिकरण ये इसमें विचार किया गया है न्यायाच अक्षरमात्र से अभी अनथक्य अयोगात एक अक्षर भी वेद का अनर्थक नहीं हो पाएगा तो ये पूर्व पक्ष कहता है इसलिए आप कह देंगे कि कानो श्रुति त्यज्यता ये संभव नहीं है आगे टीका में एक एवं एक देशिनी दूषिते सिद्धांति उत्तरम आह एवं एकदेशी नी दूषित एक देशी नी एक कहाँ का रूप हो जाएगा सप्तमी एक देशी दूषित तो होने पर अर्थात तो उसका निराकरण कर दिया एक देशी का निराकरण कौन कर दिया पूर्व पक्षी कर देने से अभी सिद्धांति उत्तर माह अभी कहेगा भाष्य में सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्षी को अगर आपको इतना आग्रह है श्रुति सुनने के लिए सिद्धांति कहता एवं तरही श्रेणु शुत्य श्रुत्यर्थम हितवा सर्वम अभिमानम देखिए भाष्यकार का वचन है श्रुति का अर्थ वास्तविक ग्रहण करना है तो अभिमान त्याग करना पड़ेगा अभिमान शरीर को लेकर के अहंकार ये सब कहते हैं भाई भावना ये जब तक रहेगा तो श्रुति का अर्थ ग्रहण नहीं होगा क्योंकि श्रुति कहेगा कि अभेद है ये बेष्टिभावना ये मिथ्या है ये अविद्या का कार्य है तो जब तक हम वो अभिमानों को रखे रहेंगे दृढ़ मान करके तब फिर वो श्रुति का जो अर्थ हो तो ग्रहण कभी भी नहीं होगा न तो अभिमान न वर्ष सत्य न अभी श्रुति अर्थ हो ज्ञान तुम शक्यते सर्वे ही पंडित मनये ही कितना कठोर वाक्य सब कह रहे हैं वैसे कर अभिमान अभिमान अर्थात तो व्यष्टि भावना दृढ़ रखना में और उसमें कुछ और आरोप भी कर लेना ऊपर में कि मेरे में ऐसा है वैसा है करके इस प्रकार व्यक्ति के द्वारा कन्हे वर्ष सते नुति अर्थ हो ज्ञा तुम नई नक्य नहीं कर पाएगा कभी भी नहीं होगा क्यों परस्पर विरोध हो गया अभिमान अर्थात बेष्टि भावना श्रुति का अर्थात तो बेष्टि समि से भी ऊपर और सर्वे ही पंडितम मन ही पंडितम मन में अनुसार किस सूत्र से आएगा अरुर र मुम मुम हो गया किंतु मुम के लिए निमित्त तो क्या चाहिए खित यहाँ कौन है ख प्रत्योग किससे आएगा आत्माने ख पंडितम मनि ही अच्छा आ गया में तो अभी सिद्धांति कह दिया कि आप सारे अहंकार को अभिमान को छोड़ करके अभी शांत चित्त में ये अर्थ श्रवण करिए पूर्व पक्ष कह रहे हैं तरी आदौ एवं मुख्य श्रुति अर्थ मुच्यता आप आरंभ में मुख्य श्रुति अर्थ कह देना चाहिए कि पूर्वोक्तरी पक्षांतर शांत निराकरणाभ्याम इति आशंक्य पूर्व पक्ष कह रहा है कि आरंभ से आप हमको श्रुतिर्थ कह देना चाहिए मुख्य श्रुत्यर्थ उच्चतम मुख्य श्रुति अर्थ इसमें समाज क्या होगा पांच नौ टिप्पणी देखकर के नहीं, <laughs> तो, नहीं देख सकते तो मुख्य श्रुत्यर्थ ये तो स्पष्ट है फिर भी बड़े महाराज की कृपा देखिए लिख दिए हैं तो मु, मु, मुख्य श्रुति अर्थ उच्चतम तो आरंभ में आप कह देना चाहिए किम पूर्वोक्त रीत्या पक्षांतर शंका निराकरण अभ्याम पक्षांतर पहले दिखाए तो यह श्रुति बा हो जाएगी इसका क्या तात्पर्य है दो पक्ष करके आगे फिर और विचार करके आपने दिखाए शंका किए उसका निराकरण है इतना सब क्यों किए ये सब तो सिद्धांत कहता है कि पांडित्य अभिमान वो तो यथावत अर्थबोधे इसलिए अर्थात पूर्व पक्ष जहाँ विषय को ठीक से ग्रहण नहीं कर रहा है किंतु प्रश्न कर रहा है सिद्धांति वहाँ क्या करेगा आपका कितना समझ ये जानने के लिए क्या करेगा कहेंगे पहले विकल्प कर देगा प्रश्न पूछने वाले को अगर विषय स्पष्ट नहीं है किस विषय को प्रश्न करता है उत्तर देने वाला पहले विकल्प कर देगा तो विकल्प करने से उसका जो थोड़ा बहुत बुद्धि था प्रश्न करने का अभी वो बिल्कुल संशयग्रस्त हो जाएगा तो तब तो फिर सिद्धांति उत्तर देगा मतलब ये शास्त्र विचार का शैली है अर्थात बताने वाला ये बताना चाहता है कि आप एक प्रश्न करते हैं देखिए यहाँ तीन चार इतने सब हो सकते हैं पक्ष है तो आज आपको एक प्रश्न आया कल फिर दूसरा प्रश्न आएगा फिर आप दोबारा आएंगे आएँगे आएंगे अर्थात तो पूर्व पक्ष से इतने इतने विकल्प हो सकते हैं यहाँ दिखाते हैं पांडित्य अभिमानवतो यथावत अर्थबोध है अनधिकारात् जो अपने आपको मानता है कि मैं जानता हूँ तो कहते हैं वो यथावत वो नहीं होगा उसको नहीं होगा अर्थात एक उत्तर का दुराग्रह यही सब रहता है मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया कहेगा इतना साल से पढ़ रहा हूँ ये सब तो ये पढ़ने का बात नहीं है अर्थात कितना हमको ग्रहण होता है हमको वो अर्थात आ जाता है अनुभव भी आ जाता है तस्य तस् तदिमचिकीर्सिया तदीय तदीय इति तदीयनापक्षा निराता वक्त सर्विम इत्यादि उत्तर तस् तरह अर्थ पंडित तद अभिम अवतरचिर्सिया पंडित अभिमत उसका अभिमान क्या है पांडित्यम वो अभिमान का अवतरण कर देंगे तोरा घटा देंगे ह्रास कर देंगे ह्रास चिकित्सया पर तुम इच्छया तो उसका अभिमान को पहले थोड़ा घटा दे घटाने के लिए क्या करेंगे तदीय नाना पक्षिया निराकृत आती उसका सारे पक्षी दिखा दिए आप एक दिखा रहे हैं ये आपत्ति इसमें तीन आपत्ति हो सकते हैं तो कहकर के निराकरण कर दिए इति बुम सर्वम अभिमानम निरस्य इत्यादि उत्तम तो भाष्यकार ने चतुर्थ पंक्ति में कह दिया कि हित्वा सर्वम अभिमान तो टीकाकार उसको कहते हैं सर्वम अभिमान निरस्य इत्यादि तो भाष्य का शब्द है हित्वा टीकाकार कह दिए निरस्य छः नंबर टिप्पणी में लिख दिए हैं बड़े महाराज जी निरस्य हितवा स्थान है समापतत जो भाष्य में हितवा शब्द है उसके स्थान पर निरस्य कह दिया गया आगे टीका में स्वयं ज्योतिष्रुतेर अनति संख्यत्वात क्योंकि पूर्व पक्ष एकदेशी का विवाद का समय में पूर्व पक्ष कह दिया था कि स्वयं ज्योतिष श्रुति को त्यज्यता सिद्धांत तो कहते हैं त्याग नहीं कर सकते हैं स्वयं ज्योतिष श्रुतेर अनति वो स... एकदेशी ऊपर में कहता ना टीका में तो ये कहते हैं अभी सिद्धांत कह रहा है कि ओ त्यज्यता ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें कोई संशय है ने विषय स्पष्ट है हमको समझ में नहीं आ रहा है वो अलग बात है सिद्धांत कराएगी विषय स्पष्ट है, है। अनतिशंक्यवात्त उसके विषय में अति अतिशंका नहीं करनी चाहिए तदबला स्वप्नादो सत्वेपि सत्वी तत्सबंध प्रतीति अभावात्द्यम से अविद्यम तुल्य आत्मन केवलवात्त प्रकाश प्रकाशदर्शनाच केवलवाद कवलवाद के प्रकाशदर्शना च स्वयं ज्योतिषमें बोधनीय मनसो अपि अच्छा मनसो अभावादीना अभाववादीना मनसो अभाववादीना यहाँ तक वाक्य हो गया अच्छा आगे लंबा है यहाँ तक देखेंगे तदबलात् अर्थात स्वयं ज्योतिष आत्मा है इसका बल से स्वप्नादो हृदयाकाशादि सत्वी पूर्व पक्ष पहले विचार विचार दिया था कि अगर स्वप्न में मन रहेगा तब स्वयं ज्योतिष का बोधन नहीं करवाया जा सकता है सिद्धांत कह दिया अत्यल्पम इदम उचित आप जो आपत्ति दिखा रहे हैं वो छोटा और बड़ा आपत्ति है कि वह हृदय परिच्छेद भी है अतः तो जड़ हो गया बिल्कुल स्वयं का तो बात दूर है आप अति अल्प कह दिए अभी सिद्धांति जो बड़ा दोष दिखाया अभी सिद्धांत कह रहे कि कारणों कानोश्रुति स्वप्न में ही स्वयं ज्योतिष बताते हैं अर्थात तो पूर्व पक्ष का छोटा दोष का भी निराकरण करना पड़ेगा और सिद्धांति जो बड़ा दोष दिखाया था स्वप्न में परिच्छिन्न परिच्छेद है अभी उसका भी निराकरण करना पड़ेगा सिद्धांति को इसलिए सिद्धांत यहाँ उत्तर दे रहा है कि तद बलात् अर्थात स्वयं ज्योतिष बलात् स्वप्नाद हृदयाकाशादि सत्वी हृदयाकाश ये परिच्छेद था तो परिच्छेद होने पर भी तत्सब तो तो प्रतीति अभावत् परिच्छेद है किंतु परिच्छेद का संबंध का प्रतीति नहीं हो रही है तो फिर कुछ पदार्थ है किंतु हमको उसका ज्ञान नहीं है तो वो पदार्थ का अस्तित्व में अगर कोई प्रमाण रहेगा अगर पदार्थ नहीं है मतलब पदार्थ का ज्ञान नहीं है तो फिर उसका अस्तित्व में प्रमाण नहीं है तो सिद्धांत कहता है कि हृदया का शादी उस समय में रहने पर भी उसका संबंध का प्रतीति नहीं हो रहा है तो नहीं होने से विद्यमान से भी अविद्यमान तुल्यत्व विद्यमान है किंतु उसका संबंध प्रतीति नहीं हो रहा है तो वो अविद्यमान जैसा हो जाएगा अर्थात उपस्थित होकर के भी अगर हम निद्रा में चले जाएंगे विद्यमान होने पर भी अविद्यमानतुल्य हो जाएगा कहते हैं चलिए कितना कहेंगे तो विद्यमान से अभी अविद्यमानतुल्यवे न आत्मन केवलत्वाद तभी वो परिच्छेद हृदयाकाश इत्यादि ये सब रहने पर भी उनका जब अनुभव नहीं होता है नहीं होने से आत्मन केवलत्वाद इसलिए कुछ वादी कभी दोष दिखाते हैं जिस समय ब्रह्माकार वृत्ति होती है तो उस समय में यह वृत्ति रहती है नहीं रहती ब्रह्माकार वृत्ति जब होती है तब रहती है नहीं रहती है अब वृत्ति तो अगर, अगर रहती है तो कैसा कहेंगे कि ऐक्य का बोधन हो रहा है अभिवृत्ति का भी बोधन हो रहा है कहते हैं वो रहने पर भी उस समय में भेद प्रतीति नहीं होती है तो प्रतीति नहीं होने से कहा गया हाँ अभेद का अनुभव हुआ ये समानतर्क है विद्यमान अभिद्यमानतुल्यत्वेन आत्मनः तुल्य आत्मन केवलवात् और प्रकाश दर्शनाच अगर आत्मा परिच्छिन्न हो जाएगा हृदय हृदयाकाश के चलते जड़ हो जाएगा जो जड़ होगा हो वो प्रकाश रूप नहीं होगा किंतु स्वप्न में प्रकाश प्रकाशदर्शनाच जानता है स्वप्न दृश्यों को इसलिए स्वयं ज्योतिषम बोधनीय मनसो अभाववादीन अभी आप अगर कहेंगे कि स्वप्न में मन नहीं है तो भी ये जो हृदय का परिच्छेद है उसको निराकरण करने के लिए आपको भी यही तर्क देना पड़ेगा क्या तर्क रहने पर भी अनुभव नहीं होना तो अगर यह तर्क आपको भी देना पड़ेगा तो इसलिए हम कह देंगे मन रहने पर भी मन का अर्थात मन वहाँ दृश्य कोटि में चला जाएगा पहले एक बार कहा था आगे फिर कहेंगे तो इसलिए मन का अभाव करना कोई आवश्यक नहीं है अर्थात हृदय परिच्छेद को और उस समय में स्वयं ज्योतिष सिद्ध करने के लिए यही कहना पड़ेगा कि उसका संबंध का प्रतीति नहीं होना एवं जैसे हृदय परिच्छेद विद्यमान रहने पर भी उसका संबंध प्रतीत नहीं हुआ इसलिए स्वयं ज्योतिष सिद्ध हो जाएगा इसी प्रकार के एवं मनसी सती अपी मन अभी परिच्छेद का निराकरण हो गया स्वप्न अवस्था में जो हृदय परिच्छेद आ रहा था उसका निराकरण कर दिया सिद्धांति कैसा कर दिया प्रतीति नहीं होना ये समाधान दे दिया अभी दूसरा जो पूर्वपक्षी आपत्ति दिखाया था स्वप्नों में मन रहेगा तो स्वयं ज्योति कैसे सिद्ध होगा अभी उसका समाधान देता है सिद्धांति मनसी सत्यपी तस् वासनामय गज तुर विषय स्वप्न में मन रहने पर भी वासनामय गज तुरगा विषयतया परिणामत् वासनामय जो गज तुरग तुर अश्व इस विषय रूपेण परिणाम हो गया मनो परिणाम हो गया अर्थात मन उस समय में अविद्या वृत्ति में अपना ये संस्कार को दे दिया तो होकर के दृश्य कोटि में आ गया दृश्यवाच द्रष्टुस्तो भेदेन विवेकत श्रुतिया स्व बोध्यते बोध्यह इसलिए दृष्टा साक्षिसे ये मन भिन्न है मन तो उस समय में दृश्यकोटि में चला गया विषय अर्पण करके अर्थात अभिद्यावृत्ति में आकार अर्पण करके बोध्यते आह आगे भाष्य में यथा हृदयाकाशे पुरीतति नड़ीसू स्वपतस्त संबंधाभा विविच दर्शय शक्यत आत्मन स्वयं ज्योतिष न बाध्यदे पुरीतति नाड़ीसु स्वतः स्वयं लोकदयाकाशे पुरीतति ये सुसुप्ति युरीतति सप्तमी कहता है सुसुप्ति त हृदया काशे पुरी नाड़ीसु स्वपत सुसुप्ति में होने वाले का तत् सम्बंध अभी वो पूरी नाडी का वो संबंध पता नहीं चलने से तत्व विविच्य दर्शयुम शक्यत आत्मा आत्मन स्वयं ज्योतिष न बाध्यते सुषुप्ति अवस्था में जब पूरी नाड़ी में ये चला जाता है तब उसको सुषुप्ति होती है पूर्व पक्ष कह रहा था पूर्व में विचार थोड़ा दिए थे कि स्वप्नों में अगर मन का अभाव कह देंगे तो आधा भार चला गया बाकी सुसुप्ति में जा कर के पूरा स्वयं ज्योतिष सिद्ध कर दे सकते हैं सुसुप्ति में क्यों कर देंगे कहेंगे कि मन का रहने का बात ही नहीं है जो आप परिच्छेद दिखाते हैं वो परिच्छेद भी वहाँ नहीं रहेगा पूरा भार सुसुप्ति में चला जाएगा ऐसा पूर्व पक्ष कह जाता है सिद्धांत ये उसको कह रहा है जैसे सुसुप्ति अवस्था में संबंध का ज्ञान नहीं होने से विविच्य दर्शय तुम शक्य थे इति आत्मनः स्वयं ज्योतिष सुषुप्ति में बाध नहीं होगा क्योंकि वहाँ कोई प्रतिबंधक रहा ही नहीं मन भी नहीं रहा, रहा परिच्छेद का भान भी नहीं रहा इसलिए स्वयं ज्योतिष कह दिया जा सकता है जैसे ये दृष्टान्त तो हो गया एवं इसी प्रकार की स्वप्नों में भी स्वयं ज्योतिषों का सिद्ध किया जा सकता है जैसे सुसुप्ति को दे दिया दृष्टान्त इसी प्रकार के स्वप्नों में भी कर सकता है टीका में वाम में है इति। अच्छा भाष्य में है दक्षिण पार्श्व में एवं मनसी अविद्या काम कर्म निमित्त उद्भूत वासनावती मनसी का ये विशेषण हो गया तो मनसी सप्तमी दिया टीका में इसको बामो में कहते हैं मनसी सती अभी इतिशेष मन होने पर भी सुसुप्ति में स्वप्न में स्वप्न में स्वप्न में मनो होने पर भी, में में? में। होने पर भी इसको दार्ष्टान्तिक स्थानीय में देते हैं दृष्टान्त स्थानीय किसको दे दिया सुसुप्ति को हृदयकाश में पूरी नाड़ी में सोया हुआ का जैसे स्वयं ज्योतिष बोधन करवाया जा सकता है क्योंकि वहाँ कोई प्रतिबंधक नहीं रहा अच्छा तो इसी प्रकार की स्वप्न अवस्था में भी मनुष्य अविद्य आगे ठीक भाष्य में मनसी अविद्या काम कर्म निमित्त उद्भूत वासना वासनावती मनि अविद्या काम और कर्म उसके निमित्त वासना उद्भव हो जाएंगे प्रथम अविद्या अविद्या के चलते काम कामों के चलते कर्म निमित्त बन करके वासना को जगाएगा जैसे कहते हैं ना न तो अविद्या तो पहले होगा आगे इच्छा होगा तो कहते हैं बड़ा बड़ा सफ़ेद रसगुल्ला मिल जाए तो इस प्रकार की इच्छा होगा किंतु जागृत में अभी नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो फिर उसका चरितार्थ कब करेगा स्वप्न में करेगा इसको कहते हैं पहले अविद्या हुआ ये अच्छा कहता है फिर काम हो गया स्वर्णबुद्धि होने से काम इच्छा हो गया काम होने से कहते हैं कर्म आएगा आगे तो अर्थात उसका प्रारब्ध कर्म स्वप्न में वो पदार्थों को लाएगा कर्म निमित्त उद्भूत वासना फिर सुस्वप्न में वासना उद्भूत होगा तो वासना होती तो जिसको जो स्वप्न दिख रहा है जानेंगे कि वो बार बार दिख रहा है तो ये सब सूचक है कि जागृत में उसको घटने का उसका क्या कहते ना अवकाश नहीं मिल रहा है तो अगर वो कोई नकारात्मक दिशा है तो अच्छा है जागृत में इसको घटता नहीं तो अच्छा है स्वप्न में होकर के पार हो जाएगा अर्थात स्वप्न में फल देने का उसका उतना ही सामर्थ्य है वो पार हो जाएगा वासना उद्भूतवासनावती तो उद्भूत वासनावती ये किसका विशेषण हुआ मनसी त तो आगे टीका में वामपर्श में नु मनस मनस्चे, अविद्या निमित्त वसाद गज रूपेण अभिव्यक्त वासनावत तरी जागृतिव त अहंतयाव प्रतीति सैत् न तया अतः मनस मन आदि निमित्त के चलते गज तुगादीपेण वासना को अभिव्यक्त करवा दिया तो मन मन का कार्य है विषय अर्पण कर देना अविद्या वृति में तो अगर ऐसा मन कर दिया वासना का अभिव्यक्ति गई तरी जाग्रति इव त अहमतयाव प्रतीति स्या अभी गज तुरगा स्वप्नों में उसको दिखने लगे जागृत में कभी मैं सुखी मैं दुखी मैं, मैं, मैं धनी मैं निर्धन मैं बुद्धिमान मैं अल्पबुद्धि वाला इस प्रकार जागृत में होता नहीं होता है होता है तो पूर्व पक्ष कहता है तरी तो जागृति इव तस्य अहमतया एव प्रतीति गज तुरग इत्यादि जो सब स्वप्नों में दिखे जाते हैं तो अहम गज इस प्रकार की होना चाहिए तो प्रतीति न इदम तया तो जो स्वप्नों में गज तुरग इत्यादि का अनुभव होता है उसमें अहम तया मैं गज हूँ ऐसा होता है ना इदम गज इस प्रकार के कभी अहम गज भी हो जाएगा तो किंतु ये दृष्टान्त देते हैं इदम गज का दृष्टान्त दे रहे हैं इदम तया अत तो कर्म निमित्त भाष्य में कहते हैं कर्म निमित्त वासना अभिद्य अन्य वस्तु वस्तुअत इव पश्यत तो, और दूसरा बात है कि स्वप्न में तो अपने से भिन्न और कुछ पदार्थ तो है ही नहीं केवल मन ही है और मन ही अभी गज आदि रूपेण बना हुआ है तो जैसा कोई व्यक्ति अभी नाटक में कुछ भूमिका में कर रहा है तो बाद में क्या कहेगा कहते मैं ही तो भूमिका में था तो मैं ही था इसी प्रकार की मन अगर गज अश्वरूपेण स्वप्न में होता है तब उस समय में ये अनुभव होना चाहिए कि मैं ही अश्व बना हूँ मैं ही गज बना हूँ ऐसा ही होना चाहिए यह तर्क यहाँ लेंगे अर्थात तो मैं ही बना हूँ इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए न ईदम तया किंतु स्वप्न में कहता है कि नहीं अयम गज अयम अश्व इस प्रकार की कहता है सिद्धांति उसका उत्तर देता है कर्म निमित्त तो ये वेदांत परिभाषा में विचार आया है तो आपको जागृत अवस्था में जैसा अनुभव हुआ होगा स्वप्न में भी ऐसा ही होगा भाष्य में कर्म निमित्त वासना कर्म के निमित्त जो वासना उद्भव होते हैं स्वप्न में अविद्य अन्य वस्तुअतरम इव पश्यत अन्य वस्तुअतर जैसा देखता है वस्तुअतरम इव पश्यतः देखने वाला सर्व कार्य प्रविविक से द्रष्टूर यह सब समिकरण है कर्म वास निमित्त वासना अन्यत वस्तु अंतरं इव पश्यतः वासना जैसे है ऐसे ही देखेगा जागृत में अगर अहम गज संस्कार है तो स्वप्न में भी देखेगा जागृत में इस जन्म में मनुष्य है तो अहम गज का संस्कार इस जन्म में नहीं है किन्तु पूर्व में हुआ है तभी तो स्वप्न में कभी पक्षी होकर के आकाश में उड़ रहा है कोई मत्स्य होकर के जल में ये कर रहा है संतरण कर रहा है ये सब पूर्वजन्म का संस्कार है अन्यत वस्तु व पश्यत देखने वाला जो है वो कौन है कहते हैं सर्व कार्य कार्यकरणेभ्य प्रविवक्त्य सारे कार्य कार्यकरण से भिन्न है कार्य कार्यकरण अर्थात जितने सारे क्योंकि अभी दृष्टा हो गया स्वयं ज्योति आत्मा वो ज्योतिरूप है कार्यज्योति कर्णज्योति्यज्योतिष इत्यादि ये कर्णज्योतिष ज्योति विषय प्रकाश करते हैं तो कार्य कार्यक्य अर्थात अन्य अन्य ज्योति से अनेज्योतिषे प्रविव द्रष्टुषंत सक पश्य कार्यकर्णेभ्य प्रविक द्रष्टुमण आत्मन भाषनाभ्यो दृश्यभ्यो अने वो वासना जो दृश्य रूपा है उससे भिन्न है ये दृष्टा है अन्य न स्वयं ज्योतिषम सुदीपते सुदर्पितना तार्किण न वारय शक्य थे सिद्धांत कहता है कि ये जो दृष्टा है कार्य कार्यकरण से भिन्न है स्वप्न में वस्तु वस्तुअतर इव पश्यतः देखने वाला जो है वो स्वयं ज्योति है उसका स्वयं ज्योतिष्ठम जो षष्ठियंत है उसके साथ अन्वय है स्वयं ज्योतिष षष्टत द्रष्टुर्स्वयज्योतिष्ट अर्थात द्रष्टा स्वयं ज्योति सुदीप्तेन सुदर्पितना ताकि अर्थात जितना वाला तार्किक हो वो भी वारण नहीं कर पाएगा अर्थात स्वयं ज्योतिष सिद्ध होगा स्वयं ज्योतिष सिद्ध टीका में तथा प्रतितिम बिना स्वप्नेसी प्रदकर्मनवशा जागृति गजादीनादम तुभवन तद्दाना तथा अनुवार्ह तद वासना विद्यावशा से वासनाश्रय से मनस इदम तस्तुअर्गत प्रतीतिर तया तथा प्रतिम बिना मन अगर गज तुर्गादि रूपेण परिणाम नहीं हो परिणाम नहीं हो रहा है तो स्वप्ने भोग सिद्धे स्वप्न में भोग नहीं हो पाएगा क्योंकि मन ही तो एक ही है वह आत्मा को छुट दृष्टा को छोड़ करके स्वप्न भोग प्रद कर्म निमित्त वसात स्वप्न भोग स्वप्न में भोग होने वाला ये स्वप्न में भोग कहाँ से आएगा कहते उसका कर्म स्वप्न भोग प्रद कर्म कर्म का कर्म ही निमित्त हो गया स्वप्न का भोग उसको देने वाला जो तद इति थी तत्प्रद कर्म के साथ कर्मधारय वही निमित्तवना बना और निमित्त वसात तो जागृति जागृत अवस्था में गजादि नाम इदमतया अनुभव है न तो जागृत अवस्था में गजादि जैसा इदमतया अनुभव किया था तद तो वासना नाम अपनी अभी गज को इदमतया ग्रहण किया था जागृत में उसका वासना बन गया होने से तथे अनुभवारहत्व न अभी उसी रूपे निकलेंगे अर्थात तो गज इदम तवे न जानेगा अर्थात वासना रूपा अविद्यावशाच वही वासना अविद्या में आकार डालेगा वासना रूपा अविद्यावशाच वासना से मनस इदम तयाव वस्तुअतर्वत प्रतीति वासना का आश्रय जो मन वो गज तुरग बन करके इदम तया होकर के अंतर रूपेण प्रतीति हो जाएगा जैसे संस्कार ऐसे दिखेगा इदम च विशेषणम जो विशेषण दिया कर्म निमित्त वासना अविद्या अन्य अंतर में वो पश्यत ये जो विशेषण भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया इसको इदम च विशेषण शब्द से कहते हैं चार नंबर टिप्पणी हाँ दे दिए पश्यतें अंत दृष्टि विशेषण इतर्थ दृष्टा का विशेषण है इदम च विशेषण मनस्व विषय विषयत्वअसंभवात भिशेत्व मनो वहाँ विषय बना मनो विषय बना तो विषय नहीं बनेगा जो विषय है दृष्टा है उसका उपाधि बन जाएगा किंतु स्वयं विषय नहीं बन पाएगा विषयत्वअसंभवात विषयण आत्म नकाश रूपत्व इति वक्तुम विषयी जो आत्मा है दृष्टि वो प्रकाशरूप स्वयं ज्योति जागृति आदियादि कार्यज्योतिषा चक्षुरादिकज्योतिषाच सत्सकीर्णव आत्मनः स्वयं ज्योतिष दुर्बोधम यहाँ तक पंक्ति देखेंगे जागृति जागृतावस्था में आदियादिकार्यज्योति चक्षुरादीकज्योतिभाष्य में द्वितयपंक्ति में अंतिम दिया था सर्वकारेभ्य प्रविता कार्य हो गया आदित्य करण हो गया चक्षुरादि ये सब ज्योति जाग्रत अवस्था में रहेंगे और उससे प्रविविक भाषा में कहा गया सर्व कार्य करणे भविविक अर्थात ये जाग्रत में जैसे आदित्य और चक्षु ये सब ज्योति है उससे भिन्न टीका में चक्षुरादि करण ज्योति से हम चौ अभी जागृत में कार्य ज्योति रहेंगे और कर्ण ज्योति रहेंगे कार्य ज्योति कौन हो गया सूर्य और कर्ण ज्योति चक्षुरादि ये स्वप्नों में नहीं रहेंगे तभी उसे प्रभुविक्त हो जाएगा जो ज्योति जो न तत् संकीर्णत्व नाभ्याम संकीर्णत्व अथवा ते ही संकीर्णत्व न जागृत अवस्था में आत्मज्योति ये सब बाह्य ज्योतियों के साथ संकीर्ण हो गया संकीर्ण मिश्रित संकीर्णत्व आत्मनः स्वयं ज्योतिष दुर्बोधम आत्मा का स्वयं बोधन नहीं करवाया जा सकते दुर्बोधम सूत्र सुत्र ईषद् दीर्घिक है न ईषद् दुसूषु कृ्राक्राषु स्वयं ज्योतिष दुर्बोधम अरे स्वप्ने तो तदभाबोधमी वक्त सर्व्य इत्यादि विशेषण स्वप्न में तदभा तदर्थ कार्यक्र ज्योति अभा इसलिए सुबोधम आत्मन स्वयं ज्योतिष सुबोधम वक्त इत्यादि विशेषण ये सर्वकार विशेषण कह है भाष्य में द्वितीय पंक्ति में है अंतिम सर्व कार्यक्रण्य प्रवृत्त आगे टीका में स्वप्न आदि स्वप्न आदि कार्यक्र ज स्वप्न आदि कार्यक्रम ज्योतिषा भाषमान अभी तासनामृवादृश्यवाच विषय प्रकाशन असाम वक्त भाषाभ्य इत्यादि विशेषण स्वप्न में आदि और चक्षु ये सब दिखते हैं नहीं दिखते हैं दिखते हैं किंतु वो सब जागृत जैसा व्यावहारिक नहीं है स्वप्ने सप्तमी अंतर स्वप्न आदित्यादि कार्यकर्ण ज्योतिषम आदित्यादि कार्यकर्ण आदि पद से के लें इनके आदित्यादि कार्यकरण चक्षु आदित्य चक्षु कार्य करण ज्योतिषम स्वप्न में इनका भाषमान हो रहा है कभी हो रहा है भाषमाने भी तेषा भाषण मात्रात वो केवल भाषणा है दृश्यवाच दृश्य हो गया दृश्य होने से दृष्टाकुटि में नहीं आएंगे विषय प्रकाशन असामर्थ्यम इति भक्तुम ओ उनके द्वारा विषय का प्रकाशन नहीं हो पाएगा इसको कहने के लिए वासनाभ्य ये तृतीय विशेषण दे दिया भाष्य में तृतीय पंक्ति में दे दिया वासनाभ्यो दृश्य रूपाभ्यो अन्य न्योतिष तो को बोधन करवाने करुण के लिए तीन विशेषण प्रथम विशेषण आ गया कर्मन वाषना अभिदा अन्याद वस्ता पश्यतः द्वितीय विशेषण हो गया सर्व सर्वकारो प्रविभक्तस्य द्रष्टुर् और तृतीय विशेषण वासनाभ्यो दृश्यूपाभ्यो अन्वे स्वयं ज्योतिष सिद्ध करने के लिए इस विशेषण दिया गया एक विशेष स्वप्न एवं स्वन एवते स्वयं ज्योतिष से बोधयु शक्य अन असंभवा इति श्रुत स्वप्न विशेषणग्रहणम अर्थवत् उत्तर द्रष्ट्य विशेषण <coughs> येन्शेषण द्वारा स्वप्ने में ही भूते स्वयं ज्योतिष से एवं भूते ही यद्यपि उक्त विशेषणेर एवं भूतत्व आत्मन तथा निमित्तवाद स्वप्न अच्छा, से हाँ। त तो आत्मा वास्तविक स्वयं ज्योतिष है किंतु स्वप्न वो स्वप्न अवस्था वहाँ निमित्त है स्वप्न अवस्था में ही स्वयं ज्योतिष का बोधन करवाया जाएगा एत ऐतिश विशेषण है स्वप्न एवं स्वप्न एवं एवं भूते एवं भूते में क्या विभक्ति है सप्तमी इसलिए स्वप्ने स्वप्ने में सप्तमी है तो एवं भूते ये स्वप्ने का विशेषण हो जाएगा एवं भूते स्वप्ने तो स्वप्न वहाँ निमित्त है स्वयं ज्योतिष से बोधयित शक्यता में ही स्वयं ज्योतिषों बोधन किया जा सकता है अन्यत्र असंभवत जागृत अवस्था में आत्मा का स्वयं ज्योतिष बोधन नहीं करवाया जा सकता है क्यों कार्य करण सब ज्योति रह गए और सुसुप्ति अवस्था में बोधन नहीं करवाया जा सकता सुसुप्त अवस्था में वहाँ अर्थात ये दृश्य भी कुछ नहीं रहेगा ये स्वयं ज्योति है किंतु किसको प्रकाश करता है आपको अनुभव भी कुछ आना चाहिए कुछ प्रकाश करता है इसलिए स्वप्न अवस्था में कहते हैं स्वप्न विशेषण ग्रहण शक्यवाद अच्छा। अन्यत्र अन्यत्र अर्थात जाग्रत सु में असंभवात अत्रयम ये श्रुतो जो काणव श्रुति है स्वप्न विशेषण ग्रहणम अर्थवत् अत्रायम अत्र शब्द से स्वप्न लेना है ये अर्थवत सार्थक है इति इति उक्तम उक्त जानना चाहिए स्वयं ज्योतिष्वी भाष्य में स्वयं ज्योतिष सुदर्ना तार्किण नयुँ शक्यते किवस्था में स्वप्न अवस्था में स्वयं है सिद्ध में शेष सिद्धम जो भाष्य में ध्यान स्वयं ज्योतिष उसके आगे स्वयं ज्योतिष सिद्धम सुदर्ना तारकिकेण नारयु शक्य अतः टीका में काणुश्रुतौ स्वप्ने मनसो अभाव विवक्षा करना अभावन तद्विरोध अभाव अत्र दैवशब्देन परे देवे एकी दे मनसी एक उत्तर मन इति उक्तम उपसंगरति तस्मा अतः इसलिए श्रुति में स्वप्ने मनसो अभी जो ब्रेदारण्य श्रुति है अत्र स्वयं ज्योति वहाँ फिर वो मन का अभाव को कहा नहीं कहा कानो श्रुति में स्वप्न अवस्था में मनसो अभाव का जो विवक्षा वो विवक्षा करण है विवक्षा करता है मन नहीं रहना चाहिए तो विवक्षा करण से अभाव है न विवक्षा करण अभाव नहीं तो विवक्षा अकरण पूरा विपरीत हो जाएगा सदस्य कहते न <laughs> सदस्य कहने का जागा में अगर सदसद स सद सद द में अकार है और अकार छूट जाएगा तो सत्सत सत हो जाएगा अर्थ विपरीत हो जाएगा इसलिए तो कर्ण अभाव न तद विरोध अभाव इसलिए मन का अभाव स्वप्न में नहीं कहा जा रहा है इसको लेकर के दोनों श्रुति में विरोध कहाँ होगा अत्र देवशब्दे न अत्र देवशब्दे न अर्थात प्रकृत ये स्वप्न ये उपन, प्रश्न उपनिषद में परे देवे मनसी एक ही भवती उक्त यह परे देवे देब मनसीव आगे नवम मंत्र में आएगा परे देवे मनसी इति उक्तम मन एव उच्यते इति उक्तम ये जो देव शब्द से यहाँ मन को ही कहा जाएगा भाष्य में तस्मा साधु उत्तर मनसी प्रलीनसु कर्णेशु अलीने अलीने मन मनोमय स्वप्न पश्य तस्मात साधु उक्तम ये ठीक ही कहा गया मनसी मनसी अर्थात सत्व प्रलिनेशु कर्णेशु कर्ण स्वप्न अवस्था में ये कार्यरत रहेंगे नहीं रहेंगे तब तो प्रलीनसु कर्णेशु प्रलिनेशु अर्थात तो रहित तो हो जाना अप्रलीन च मनसी मन का लीन मन लय नहीं होता है मनोमय सन स्वप्ना पश्यती मनोमय होकर के अर्थात मन को उपाधित्व लेकर के ये स्वप्न देखता है यह कहा गया इसलिए दोनों सूति में कोई विरोध नहीं है ओ नो मित्र षरुण शनो भगत बृहस्पति सन् विष्णु क्रम नम ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमे प्रत्यक्षं ब्रह्मा से प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशम शशम सत्यमवादिशं तन्वि तदारे आविन् आविद भक्ता ओम शांति शांति शांति